साथियों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी के ऑडियो नोट्स में मैं भगवत दांगी बहुत स्वागत करता हूं आज ज्योग्राफी का भारत का सामान्य भूगोलिक परिचय 1.2 ऑडियो में आज हम बात करेंगे आ, भारत की सामान्य जानकारी के विषय में पिछले ऑडियो में हमने बात की थी भारत की बहुत बेसिक्स जानकारी कहाँ सीमा लगती है कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के किन किन राज्यों से किस पड़ोसी देश की सीमा लगती है और भी बहुत सारी चीजें आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे जो अंतिम बात हमने की थी पिछले ऑडियो में यदि आपने वो ऑडियो नहीं सुना तो कृपया पहले वो ऑडियो सुने उसके बाद इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुने पिछले ऑडियो के सबसे अंत में हमने बात की थी भारत के चारों दिशाओं में स्थित अनंतिम बिंदुओं की जिसे सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है सबसे उत्तर में कौन सा है सबसे पूरब में और सबसे पश्चिम में आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चैनल और जल डम्बरुओं के, के द्वारा कि कौन कौन से प्रमुख चैनल हैं और कौन कौन से प्रमुख जल भारत में स्थित है सबसे पहला जो जल है वो है ग्रेट चैनल जो कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है इंद्रा इंदिरा पॉइंट की हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है जो भारत का सबसे दक्षिण का बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच स्थित जो जलडमरू है वो ग्रेट चैनल कहलाता है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो चैनल है वो दस डिग्री चैनल कहलाता है मिनी और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनी के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है और पाक की खाड़ी जो है वहां स्थित है पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू यानी भारत और श्रीलंका के बीच में आप मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू को कह सकते हैं मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप इन स्थानों की जिनकी यहाँ बात की गई है और भी आगे जिन भी स्थानों की ऑडियो में बात की जाए उनको अपने मैप में देखने की कोशिश करें ताकि वो जो स्थान है आपके दिल दिमाग में अच्छे से समझ सके अगर यदि आपने उन्हें अच्छे से नहीं समझा और फिर चीजों को पूछा गया तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन यदि आपने उन्हें बहुत अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आप जोग्राफी को बहुत ही मजे से कर सकेंगे अब बात आती है भारत के शीर्ष पांच सबसे बड़े राज्यों की तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में तीन लाख बयालीस हजार दो सौ उनचालीस वर्ग किलोमीटर उसके बाद स्थान बाद बारी आती है मध्य प्रदेश की तीन लाख आठ हजार दो सौ बावन वर्ग किलोमीटर फिर महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और अंत में पांचवा जो सबसे बड़ा राज्य है वो जम्मू कश्मीर है अगर पांच शीर्ष भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जिलों की हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है पैंतालीस वर्ग किलोमीटर उसके बाद बारी आती है लेह की 45,110 वर्ग किलोमीटर फिर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर इस तरह से पांच जिले सबसे बड़े जिले हैं अब हम बात करेंगे भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा की देखिए जैसे कि आपको पता है कि भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ एक तरफ अरब सागर है एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ पूरा के पूरा हिंद महासागर है तो जो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी मेरी बेल्ट होता है या क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी जिसे कहा जाता है वो आधार रेखा से बारह समुद्री मील की दूरी तक होता है अब यहां एक शब्द आया आधार रेखा आधार रेखा क्या होती है जिस तरह से जब आप नक्शे को देखेंगे और नक्शे में भी उस भाग को जो समुद्र से घिरा हुआ है तो वो जो लाइन दिखाई देती है नक, नक्शे में वो काफी सीधी दिखाई देती है लेकिन यदि उसे और आप विस्तार करके और बड़ा करके देखेंगे तो जो भारत की आ, स्थली सीमा है जो समुद्र से लगी हुई है वो जो किनारे हैं वो कटे फटे हैं मतलब कई बार बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर चला जाता है या पानी स्थल के अंदर चला आता है तो ऐसे कटे फटे से सीमाएं हैं सीधी लाइन जिस तरह से हमें दिखाई देती है नक्शे में वो उस तरह से नहीं होती तो जो वो लाइन होती है जो इन कटे फटे किनारों को स्थल के कटे फटे किनारों को एक सीधी रेखा मिलाती है उसको आधार रेखा कहते हैं इसको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए इस ऑडियो के बाद आपको एक इमेज भी एक मैं डाल दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आधार रेखा क्या होती है तो जो आधार रेखा होती है उससे 12 समुद्री मील की दूरी का जो क्षेत्र कहलाता है वो भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या मेरी टाइम बेल्ट कहलाता है और एक समुद्री मील के बराबर होता है एक दशमलव आठ मील ये जो क्षेत्र होता है भारत इसका उपयोग कर सकता है और पूरा के पूरा संपूर्ण अधिकार इस क्षेत्र पर भारत का है और स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य जो जल होता है उसको आंतरिक जल या इनर वाटर कहा जाता है उसे दूसरा उसके बाद भाग होता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र इंग्लिश में ऐसे कॉन्शियस जोन भी कहते हैं इसकी दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील होती है और इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई सीमा शुल्क की वसूली और पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त है देखिए दो भाग हो गए एक 12 समुद्री मील दूसरा 24 समुद्री मील अब उसके बाद बात कर आ, आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है आधार रेखा जो होती है उससे 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है आधार रेखा से उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है जिसमें कि भारत को पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की पूरी तरह से छूट मिली हुई है उसके बाद ये 200 समुद्री मील जो होता है उसके बाद का जो क्षेत्र कहलाता है वो उच्च सागर या हाई सी कहलाता है और इस हाई सी या उच्च सागर में सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं तो इस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से समझें श्रीलंका और भारत जो पड़ोसी देश हैं, वो हिंद महासागर में श्रीलंका एक द्वीप की तरह स्थित है इनको दोनों को अलग करने वाला जो जल संधि है वो पाक जल संधि कहलाती है जो श्रीलंका को भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है भारत के तमिलनाडु के पास ही पंबन द्वीप है और पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है जो भारत जो हिंदुओं के चार प्रमुख तीर्थ है चारों दिशाओं में स्थित जो चार तीर्थ है उनमें से एक रामेश्वरम भी है जहां रामेश्वरम भग शंकर का शिवलिंग है तो वो सबसे आखिरी में स्थित है भारत के इस छोर पर स्थित है वहां से एक आदम ब्रिज श्रीलंका तक गया हुआ है जिसे राम सेतु भी कहते हैं और जो आदम ब्रिज है आदम ब्रिज का ही हिस्सा पंबन द्वीप है और जो आदम ब्रिज है उसी के उत्तर की ओर पाक की खाड़ी है और दक्षिण की ओर मन्नार की खाड़ी है मित्रों यहाँ एक शब्द आया खाड़ी खाड़ी किसे कहते हैं खाड़ी वह क्षेत्र होता है जो तीन ओर से तीन स्थल से घिरा हुआ हो और एक ओर से जल से घिरा हुआ उसे खाड़ी कहते हैं जैसे आप देखिए नक्शे में बंगाल की खाड़ी बंगाल के ऊपर की ओर बांग्लादेश लगा हुआ है एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ में हमारे तो जो कुछ क्षेत्र कहलाता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ और एक तर, एक ओर से पानी से घिरा हुआ खाड़ी कहलाता है अब हम बात करेंगे विदेशी क्षेत्र जिनका भारत में बाद में समेकन किया गया भारत में जिनको मिलाया गया देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात फ्रांस और पुर्तगाल के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ था इन क्षेत्रों को बाद में भारत ने मिलाया उन्हीं की बात करेंगे तो फ्रांस के अधीन जो क्षेत्र थे वो चंदेरनगर पाण्डिचेरी कराईकल माहे और यनम थे जिन्हें जिनमें से पाण्डिचेरी कराईकल माहे और यनम को स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर उन्नीस को भारत में मिलाया गया जबकि चंदेर नगर को 19 जून उन्नीस को ही मिला लिया गया था पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे दादर नगर हवेली दमन एवं द्वीप और गोवा दादर नगर हवेली को 21 जुलाई उन्नीस को दमन द्वीप को 19 दिसंबर उन्नीस को और गोवा को 19 दिसंबर उन्नीस को भारत में मिलाया गया अगस्त उन्नीस में दादर नगर हवेली भारत का सातवा केन्द्रशासित प्रदेश बनी 19 दिसंबर उन्नीस को गोवा और दमनदीव केंद्रशासित क्षेत्र बनाए गए। जनवरी उन्नीस सौ सड़सठ में मतगणना के आधार पर गोवा ने महाराष्ट्र में मिलने से इंकार कर दिया फिर उन्नीस मई उन्नीस को छियासीवे संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बनाया गया इससे पहले अट्ठारह में पंजाब को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया गया था जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी जो संताने थी उनसे उनक उसको छीन कर राज, ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था उस समय पंजाब आठ रियासतों में या देशी रियासतों में बंटा हुआ था और इन आठों देशी रियासतों को मिलाकर पेप्सू नामक प्रदेश बनाया गया था पेप्सू जिसका फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पीई पी एसयू इस पेपसू को सन 1956 में पंजाब में मिला दिया गया फिर जब एक नवंबर उन्नीस को पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो इसमें से हिमाचल प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया पाण्डिचेरी फ्रांस के अधीन था और यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल तीन राज्यों में पड़ता है पाण्डिचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है जो मुख्य भूमि पाण्डिचेरी है वो और कराईकल तमिलनाडु में है यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में लगता है और माहे जो है वो केरल राज्य की सीमा में आता है तो आप इसको देखने की कोशिश कीजिए काफी मजेदार चीज है जब आप ध्यान से देखेंगे शायद आप में से कई लोगों ने इस चीज को पहले नोटिस नहीं किया हो पांडिचेरी जो है तीन राज्यों में फैला हुआ है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल आप इन्हें देखने की कोशिश कीजिए लोकेट कीजिए पाण्डिचेरी को कराईकल को यनम को और माहे को आज का हमारा जो ऑडियो है वो यही समाप्त होता है एक छोटी सी जो जानकारी आपको देनी थी कि अब ये ऑडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे आप इन ऑडियोस को बहुत ध्यान से सुने पूरे मन से सुने और जो आपको कहा गया है कि आप इन इन स्थानों की इन क्षेत्रों की बात हमारे पूरे ऑडियोस में आ रही है उन स्थानों को लिख और फिर उनको लोकेट करने की कोशिश करें मैप के अंदर तो इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे और इस भारत के जो भूगोल है विशेषकर उसको समझ पाएंगे आज की बात हम यही समाप्त करेंगे और अगला इस ऑडियो को बहुत ध्यान से सुने अगला ऑडियो भी आपको जल्द मिलेगा और इस पूरी की पूरी जो सीरीज है आपको बहुत उपयोगी लगेगी अपने अधिक से अधिक दोस्तों को साथियों को मित्रों को हमारा ये ऑडियो पहुंचाएं ताकि सभी की मदद हो सके जो हमारे साथ इस ऑडियो को प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है व्हाट्सअप की तरह वहां से जुड़ सकते है और हमारा जो नंबर है नाइन डबल सेवन थ्री जीरो थ्री फोर यह हमारा टेलीग्राम नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम से और इस पर आप जुड़ सकते हैं आज के लिए हमारी बात समाप्त बहुत बहुत धन्यवाद